Czas बिना दी हुई रत्नों की राशि भी निष्पल होती है और श्रद्धा से दिया हुआ जल भी अक्षपल देने वाला होता है छठी रचा से इस्नान कराकर पुणे आचमन कराना चाहिए साथी रचा से भगवान मुश्तुक के लिए वस्त्र देना चाहिए आठ से यज्ञ पवित्र समर्पित करें नवी रचा से यज्ञ मूर्ति श्री हरि के श्री अंगों पर उत के द्वारा जगत गुरु भगवान विष्णु के अंगों में लेप किया है उसने अपने सुयश से इस संसार को अगाचित एवं तृप्त किया है चंदन देने वाला मनुष्य संसार में अपने तेज से भगवान सूर्य के समान होकर देव भाव को प्राप्त होता है और भ्रम आदि देवताओं के लोक में आनंद का अनुभव करता है जो मनुष्य चातुर्य मास में भगवान विष्णु को चंदन के आलेख से सुंदर रूप में देखते हैं वे कभी यमपुरी में नहीं जाते 10वीं रचा से भक्ति पूर्वक पुष्प चढ़ाकर भगवान की पूजा करें पुष्पों से पूजित हुए भगवान विष्णु को यदि दूसरे लोग भी प्रणाम करते हैं तो उन्हें भी अक्षय लोक प्राप्त होते हैं 11वीं रचा से श्री हरि को धूप दान करना चाहिए उत्तम गंध से युक्त दिव्य वनस्पति कारसे तथा अतिशय सुगंधित करें इस मंत्र का उपचारण करके भगवान को अगुर का धूप निवेदन करें चातुर्य मास में इसका महान फल है कपूर चंदन दल निश्री मधु और जटा मासी से युक्त धूप को श्रीहरि के शरीर निकाल में निवेदन करना चाहिए देवता सुनने से ही प्रसन्न होते हैं अतः है। धूप उनकी ग्रहणियों को त्राप्त करने का शुभ साधन है मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुषों को बारहवीं रचा से दीपदान करने चाहिए जो चातुर्य मास में भगवान शिव के आगे दीपदान करता है उसकी पाप राशि पल भर में जलकर भस्म हो जाती है दीपदान के अनंतर मोक्षपद में स्थित भक्तियुक्त पुरुषों को तेरवीर रचके द्वारा भगवान को अन्न में नेवेदन करना चाहिए अन्नदान के अंतर भगवान को कौन है आचमन कराना चाहिए तत्पच्छात चौद्वि रचा से सभी पापों का नाश कराने वाली आरती उतारें और भगवान को नमस्कार करें 15वीं रचाके द्वारा घामणों के साथ भगवान के चारों ओर घूमकर परिक्रमा करनी चाहिए चार बार परिक्रमा करने से चरचर पहाड़ियों सहित संपूर्ण जगत की परिक्रमा तथा भगवत संबंधित तीर्थों की यात्रा संपन्न हो जाती है तदंतर 16वीं रचाव द्वारा भगवान विष्णु के साथ अपनी एकता का चिंतन करें भावना करने वाला धर्मल जीव मुक्त हो जाता है। जो मासे में धर्मल को विशेष रूप से योग्य तो होना चाहिए। इस प्रकार यहाँ मोक्ष मार्ग प्रदान करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति बताई गई है। धर्मजी के द्वारा मानसी और शारीरिक सशक्ति का पारदुर्भाव, चारों वर्णों के धर्म तथा शुद्र जातियों के भ Nara jimny pójcha Pytamahe 18 prakarki prajaj Kone kone Unki jywan vrtii Oren dharm kia Yaha sa bata Dhamma jimny kaha Aplikantne kalke perinam se Jav jagdyswar bhagwan Shri hari Yoh nindra sijaagrat Hooye Unki naabhi Prakat huy Kamal koshu se Tadantar Usu, Kamalki, ki Nal se Bhurwan Ke udar Karke Jabu मैंने देखा तब वहां मुझे कोटी कोटी भ्रमांडो के दर्शन हुए। परन्तु फिर जब बाहर आया तब सृष्टि के पदार्थों और उसके हितों को भूल गया तब आताश्वानी हुई महामते तपस्या करो यह भगवती आदेश पाकर मैंने दस हजार वर्ष तक तपस्या की फिर मन के द्वारा पहले मानसी सृष्टि का चिंतन किया उससे मरीचि आदि मुनिश्वर धामर प्रकट हुए नारद उन्हीं में सबसे छोटे होक तुम ज्ञानी एवं वेदांत के पारंगत पंडित हुए हो वे सब मुनि कर्मलिष्ट हो सदा सृष्टि विस्तार के लिए उद्घोक करने लगे परंतु तुम अनन्य भाव से भगवान विष्णु के भक्त हुए हो एकांत है ब्रह्म चिंतन कर्मप्राण ममता और अहंकार से शून्य हुए हो तुम भी मेरे मानस पुत्र ही हो मानसी सृष्टि के पश्चात मैंने देहजा सृष्टि की रचना की है मेरे मुख से भ्रमण भुजाओं से क्षेत्रीय दोनों उरों से वश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं अनुलोम और विलोम क्रम से शूद्र से नीचे नीचे सब मेरे चरण तनों से ही प्रकट हुए हैं वे सब प्रकृतियां प्रजा जन मेरे शरीर के अवयव विशेषताएं उत्पन्न है Narodów na tumsetun ke nam batata hu, ब्राह्मण क्षेत्रीय और वैश्य ये तीर ही द्वीज़ हैं। वेद, तपस्या, पठन, यज्ञ करना और दान देना ये सब इनके कर्म हैं। द्वीज़ों को प्राप्त और थोड़ा प्रतिग्रह लेने से ब्राह्मणों की जीविका चलती है। यद्यपि ब्राह्मण तपस्या के प्रभाव से दान ग्रहण करने में समर्थ हैं, तथापि वह प्रतिग्रह न वेद पाठ विष्णु पूजन ब्रह्म ध्यान लोभ का अभाव कुरुधना होना ममता शून्यता शमा सार्था आरेता श्रेष्ठ आचार का पालन सत्कर्म कर्म दान उपी कर्म तथा सत्य भाषण आदि सद्गुरु से जो सदा विगुष्ठ होता है तो है ब्राह्मण कहलाता है क्षेत्र को तपस्या या विदाल वेद पाठ और ब्राह्मण भक्ति ये सब कर्म करने चाहिए शास्त्रों से इनकी जीव का चलती है इस्त्री बालकों ब्राह्मण और भूमि की रक्षा के लिए स्वामी पर आए हुए संकटों को टालने के लिए शरण में आए हुई रक्षा के लिए तथा पीड़ितों की आर्थ पुकार सुनकर उन सब का संकट दूर करने के लिए जो सदा तत्पर हैं, वे ही क्षेत्री हैं, वेश्या धन बढ़ाने वाला, पशुओं का पालन-खुशी कर्म करने वाला, रस आदि का क्रीता तथा देवताओं और ब्रह्मणों का पूजक है, दान और स्वधा भी करें ये सब वैश्य के कर्म बताए गए हैं शूद्र भी प्रातः काल उठकर भगवान का चरण वंदन करके विष्णु भक्ति में श्लोकों का पाठ करते हुए भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त होता है जो वर्ष में आने वाले सभी व्रतों का तीति तथा वार के आदि देवता की प्रसन्नता के लिए पालन करता है और सब जीव को अन्न करता है वह शूद्र गृहस्थ श्रेष्ठ माना गया है वह मंत्रों के उच्चारण और बिना ही इस लोक में सब कर्म करते हुए मुक्त होता है। चाहे मास का व्रत करने वाला शुद्ध भी श्री हरि के सरूप को प्राप्त होता है। महामुने सभी वर्णों, आश्रमों और जातियों के लिए भगवान इश्वर की भक्ति सबसे उत्तम मानी गई है, जो पवित्र चित्वाला मनुष्य इस प्रकार परम पवित श्री विष्णु की आराधना में तत्पर हो विष्णु लोग को प्राप्त होता है। पेज वन शुद्र और महर्षि गालुका का सम्मान तथा शानग्राम शीला के पूजन का महत्व विहमत जी कहते हैं महामते प्राचीन त्रेता युग में पेजवन नाम से प्रसिद्ध एक शुद्र था जो धर्म में तत्पर और विष्णु तथा ब्रह्माओं का पूजक था वह न्याय पूर्वक धन का उपार्जन करता और सदा शांत भाव से रहता था सभी लोग उससे प्रेम करते थे वह सत्यवादी और विवेकशील था उसकी स्त्री समान कुल में उत्पन्न धर्म पूर्वक विवाहित तथा शुभ आचरण वाली पतिव्रता थी वह भी सदा देवताओं और ब्राह्मणों के हित में तत्पर हैती थी महात्मा पेजवन को पूर्व पुण्य के प्रभाव से धन की प्राप्ति हुई थी वह सदा स्वजनों के द्वारा स्वदेश और प्रदेश में व्यापार किया करते थे अपने और दूसरे के धन से भी व्यापार करता कराता था इस प्रकार धर्म पर दृष्टि रखने वाले उस पेजवन को नाना प्रकार का प्रचुर धन प्राप्त हुआ उसके दो पुत्र हुए वे दोनों ही पिता की सेवा सुसुशामे लगे रहने वाले थे धन आदि का अहंकार तो उन्हें छू तक नहीं गया वे अपने धर्म युक्त आचरण से शोभा पाते थे और पिता माता की सेवा के अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तु का आदर नहीं करते थे उनकी स्त्रियां भी अपने सास शसुर की सेवा में अनिवार्य रूप से लगी रहती थी